श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद अठहत्तर तेईस मार्च अट्ठारह सौ चौरासी ठाकुर दादा अपने दो एक मित्रों को साथ लेकर श्री रामकृष्ण के पास आए हैं उन्होंने श्री राम कृष्ण को प्रणाम किया उम्र सत्ताईस अट्ठाईस होगी वरहनगर में रहते हैं ब्राह्मण पंडित के लड़के हैं कथाएँ कहने का अभ्यास कर रहे हैं अब संसार का भार ऊपर आ पड़ा है कुछ दिन के लिए विरागी होकर घर से निकल गए थे साधन भजन अब भी करते हैं श्री राम कृष्ण क्या तुम पैदल आ रहे हो कहाँ रहते हो ठाकुर दादा जी हाँ वराहनगर में रहता हूँ श्री राम कृष्ण यहाँ क्या कोई काम था ठाकुर दादा जी आपके दर्शन करने आया हूँ उन्हें पुकारता हूँ परंतु बीच बीच में अशांति क्यों होती है दो चार दिन तो आनंद में रहता हूँ ंतु उसके बाद फिर अशांति क्यों होने लगती है कारीगर मंत्र में विश्वास हरि भक्ति, ज्ञान के दो लक्षण श्री राम कृष्ण मैं समझ गया पटरी ठीक नहीं बैठती कारीगर दांत में दांत ठीक बैठा देता है तब होता है शायद कहीं कुछ अटक रहा है ठाकुर दादा जी हाँ ऐसी ही अवस्था हुई है श्री रामकृष्ण क्या तुम मंत्र ले चुके हो ठाकुर दादा जी हाँ श्री राम कृष्ण मंत्र पर विश्वास तो है ठाकुर दादा के एक मित्र ने कहा ये बहुत अच्छा गाते हैं श्री राम कृष्ण ने एक गाना गाने के लिए कहा ठाकुर दादा गा रहे हैं प्रेम गिरी की कंदरा में योगी बनकर रहूँगा वहाँ आनंद के झरने के पास मैं ध्यान करता हुआ बैठा रहूँगा तत्व फलों का संग्रह करके मैं ज्ञान की भूख मिटाऊंगा और वैराग्य कुसुमों से श्रीपाद पद्मों की पूजा करूंगा। विरह की प्यास बुझाने के लिए मैं अब कुएं के पानी के लिए न जाऊंगा हृदय के पात्र में शांति का सलील भर दूंगा। कभी भाव के शिखर पर चरणामृत पीकर कर रोऊंगा नाचूंगा और गाऊंगा श्री रामकृष्ण वाह अच्छा गाना है आनंद निर्झल तत्व हंसूंगा रोऊंगा नाचूंगा और गाऊंगा तुम्हारे भीतर से गाना कैसा मधुर लग रहा है बस और क्या चाहिए संसार में रहने से सुख और दुख है ही थोड़ी सी अशांति तो मिलेगी ही काजल की कोठरी में रहने से देह में कुछ कालिख लग ही जाती है ठाकुर दादा जी मैं अब क्या करूं बतला दीजिए श्री राम तालियां बजा बजा कर सुबह शाम ईश्वर के गुण गाया करना नाम लेना हरी बोल हरी बोल हरी बोल कहकर एक बार और आना मेरा हाथ कुछ अच्छा होने पर महिमा चरण ने श्री राम कृष्ण को आकर प्रणाम किया श्री राम कृष्ण महिमा से आहा उन्होंने एक बड़ा सुंदर गाना गाया है गाओ तुझी वही गाना एक बार और गाना समाप्त होने पर श्री रामकृष्ण महिमाचरण से कह रहे हैं तुम वही श्लोक एक बार कहो तो जरा इसमें ईश्वर भक्ति की बातें हैं महिमाचरण ने अंतर बहिर्यदी हरिस्तपा ततः किम कहकर सुनाया श्री रामकृष्ण ने कहा और वह भी करो कहो जिसमें लभ लभ भक्तिम है महिमाचरण कहने लगे विरम्भ विरम ब्रह्मन किम किंतपास वस् व्रज व्रजद्विजशीघ्र शु लभ लभ हरिभक्त वैष्णवोपक्वा कृष्ण शंकर हरि भक्ति देंगे महिमा पाश मुक्त सदाशिव कृष्ण लज्जा घृणा भय और संकोच ये सब पास है क्यों जी महिमा जी हाँ गुप्त रखने की इच्छा प्रशंसा से अत्यधिक सिकुड़ना श्री राम कृष्ण के दो लक्षण हैं पहला तो यह कि कूटस्थ बुद्धि हो लाख दुख कष्ट विपत्तियां और विघ्न हो सब में निर्विकार रहना और जैसे लोहार के यहाँ का लोहा जिस पर हथौड़ा चलाते हैं और दूसरा है पुरस्कार पूरी जिद काम और क्रोध से अपना अनिष्ट हो रहा है देखा कि एकदम त्याग कछुआ जब अपने हाथ पैर भीतर समेट लेता है तब उसके चार खंड कर डालने पर भी उन्हें वह बाहर नहीं निकालता